ध्या्या वसी न मनसा तनिगुण निष्क्रिय ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्य तु दीयचन चमत्कार भूयाचि कालिंदी पुलिनेश कि तन नील महोधवती बंशि विभूषित नवनी रीताबरा दरुणिबला धरो पूर्मुखा दरबिन्द ने कृष्ण परम कि तमह जा नम कमलना भा नम कमल मिने नम कमल प नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रिणोती तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुुर्णमहम प्रपद्य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 विश्व में जो भी चहल पहल हलचल क्रिया कलाप गोचरित हो रहा है इन समस्त हलचलों का कारण है कि हमने इन दो प्रश्नों को नहीं हल किया और जिन लोगों ने हल करने का प्रयत्न किया उन्होंने असंभव उपाय से संभव करने की चेष्टा की आकाश में फुलवाड़ी लगाने की चेष्टा की अर्थात प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से इन प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया अत अनंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी इन प्रश्नों को नहीं हल कर पाया अत सर्वप्रथम हमको ये डिसीजन लेना होगा कि इन प्रश्नों का हल शब्द प्रमाण से ही होगा शब्द प्रमाण में मानव दोषों से रहित अपरमेय अपौरुषेय सनातन वेद प्रमाण है अथवा वेदानुगत शास्त्र पुराण आदि प्रमाण है अतय उन शास्त्रों वेदों के द्वारा बहुत विस्तृत विचार करते हुए आपको बताया गया एक ब्रह्म है एक जीव है एक माया है और ये जीव माया दोनों उसी ब्रह्म की शक्ति है इसलिए वेदों में दो विरोधी बातें बताई गई है ब्रह्म एक भी है दो भी है तीन भी है अनंत भी है अनंत नाम रूपाए उन्हीं अनंत रूपों में एक रूप मैं है और एक मेरा है मेरा अंश ही है मैं उसका अंश है इस मैं का नाम जीव है और मेरे का नाम श्री कृष्ण ब्रह्म है उन भगवान श्री कृष्ण से इस जीव का संबंध भेद भी है अभेद भी है अभेद बाची, है।, अभेद बाची है कि ये जीव उन्हीं की शक्ति है अतएव अंश है और अंश और अंशी में भेद भी होता है अभेद भी होता है अभेद यो है कि वो भी चेतन है हम भी चेतन हैं। वो भी ज्ञान युक्त है हम भी ज्ञान युक्त है वह भी आनंद सिंधु है और हम भी उसी आनंद सिंधु के इच्छुक हैं अर्थात हम कुछ अंश में उससे अभिन्न हैं, किंतु अधिक अंशों में भिन्न हैं। अनेक वेद मंत्रों के द्वारा आपको बताया गया है वो ब्रह्म इस जीव माया से पृथक है वो सर्वशक्तिमान है ये अल्पशक्तिमान है वो सर्वज्ञ है ये अल्पज्ञ है वो मायाधीश है ये मायाधीन है अनेक अंतर हैं, वेदांत में बड़ा विस्तृत विचार किया गया है यथा भेद व्यपेशात एक तीन चार भेद व्यपदेशात एक अठारह भेद व्यपेशात चान्य एक एक बाईस उभि भेदे नई नधीये एक दो इक्कीस संभोगाप्तिरिचे नैशेष्या दो आठ सुषुप्त एक तीन तैतालीस पत्यादिश्दे एक तीन चौवालीस उभये कुंडल वीन दो छब्बीस अधिकोपदेशा तीन चार आठ प्रकाशाश्रद तीन दो सत्ताइस अधिकम भेद निर्देशात दो एक बाईस अस्मा वनुपत्ति दो एक तेईस वैषम्य नई घन्य दो एक चौतीस न कर्मा विभागा चेन्ना अनादिवाद दो एक सर्वत्र पैतीस प्रसिद्धोपदेशा एक दो एक विभक्षित गुणोपत् एक दो शब्द विशेषा एक दो पांच स्मृतेश एक दो छे अनेक वेदांत सूत्रों के द्वारा वेद व्यास ने सिद्ध किया है कि हमसे उससे कोई मुकाबला नहीं है बहुत भेद है उसी भेद को समझने के लिए तो ये दो प्रश्न आए हैं मैं कौन मेरा कौन अगर कोई कहे कि ठीक है भेद है लेकिन जिसने ब्रह्म को पा लिया भगवान की प्राप्ति कर ली फिर तो वो ब्रह्मविद ब्रह्म, ब्रह्म भवत वो ब्रह्म हो जाता है तस्मी भेदा भेदाभाव द भक्त सूत्र 41 आचार्य बिजानी याद ग्यारह सत्रह सत्ताईस भागवत जान तुम ही तुम ही हो जाय वो तो हो जाता है ना भगवान के बराबर क्योंकि फिर वेदांत आया उसने कहा गत दिंगम सद इतर पशा शही संभवाचे दुर्भूत स्वरूपस्तु एक तीन तेरा एक तीन चौदह एक तीन पंद्रह एक तीन सोलह एक तीन सत्रह एक तीन अठारह अर्थात जो भगवान में आठ प्रमुख गुण हैं, ऐसा आत्मा बिमृतुरशो को बिज घत सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प छंदोग्योपनिषद आठ एक पांच छादोग्योपनिषद आठ सात एक ये आठ गुण भगवान दे देते हैं फिर तो बराबर हो गया नहीं फिर वेदांत ने कहा जगत व्यापार भरजम चार चार सत्रह भोगमात्र साम्य लिंगाच चार चार इक्कीस संसार का ये है निर्माण अर्थात सृष्टि करना और सृष्टि में व्याप्त होना जीवों के कर्मों का हिसाब करना जीवों के कर्मों को नोट करना ये तमाम काम भगवान स्वयं करते हैं ये पावर किसी महापुरुष को नहीं देते हा अपना ज्ञान अपना आनंद ये सच्चिदानंद का जो स्वरूप है वो सब दे देते हैं इसलिए थोड़ा भेद तो अंत में भी रहा और इसीलिए वेदांत में कहा गया अंत्यावस्थितेश चौभ नित्यवाद अभिशेष <coughs> दो दो चौतीस अर्थात जीवात्मा जैसे पहले भिन्न है ऐसे अंत में भी भिन्न रहता है अंत मैने भगवत प्राप्ति करने पर वो भगवान नहीं बन जाता इसीलिए वेद कहता है रसो वै वैसा रसागम हेवायम लब नंदी भवत वो रस रूप ब्रह्म श्री कृष्ण उनको पाके ये जीव आनंदमय हो जाता है आनंद नहीं होता श्री कृष्ण तो आनंद है ना रसो वही सह वेद कह रहा है ये नहीं कह रहा है रसो वही तस्मिन उसमें रस है ऐसा तो इसे समझाने के लिए बोल देते हैं लोग प्राण प्राण के जीव जीव के सुख सुख के राम वो तो आनंद सिंधु है तो आनंद सिंधु नहीं बनेगा कोई आनंद युक्त बनेगा इसलिए ये भेद बना रहेगा अस्तु उन भगवान को बिना जाने न मैं को जाना जा सकता है और न उनको लेकिन जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि ये जीव माया के गुणों से अभिभूत है इसलिए तीन गुण की ही बुद्धि इसके पास है त्रिभिर मयर भावी रे भी जगत मोहितम ना भी जाना मा परम व्ययम गीता सात तेरा मैं दिव्य हूं मेरी हर चीज दिव्य है ये दिव्य शब्द का मतलब क्या होता है माया के परे हमारा शरीर माया का मन माया का बुद्धि माया की सब चीज माया की है इसलिए हमारे सारे कार्य माया के तो भगवान को जानने के लिए यह सब मैटर काम नहीं देगा जब ये पक्का डिसीजन हो गया तो फिर वेदों की शरण में जाकर पूछा कि फिर क्या करें? वेदों ने कहा भिक्षा मांगो भीख मांगो भूख लगी है ना हा आनंद चाहिए तो ये भिख मंगो से भीख न मांगो अनंत कोट बाप बना चुके तुम उनसे भीख मांग चुके अनंत कोट स्त्री पति बना चुके उनसे भीख मांग चुके तो वो बिचारे क्या करें वो तो स्वयं भिक्षुक है आ ब्रह्म भुवनालोक ब्रह्म लोक तक के साथ मनुष्य देवता राक्षस सब के साथ भिक्षुक है केवल एक भगवान है तुमने उन्ही से भीख नहीं मांगा और सब जगह मांगा सब जगह मांगा जितने यहां मनुष्य दिख रहे हैं ये अनंत बार चौरासी लाख में जा चुके अनंत बार एक एक का बाप बन चुका एक एक का बेटा बन चुका एक एक का पति बन चुका लेकिन जैसे जीरो में गुणा किया जीरो से तो भी जीरो आया जीरो में एक करोड़ से गुणा किया तो भी जीरो आया पानी को मथा मक्खन की आशा से बेचारा पानी क्या करे उसके भीतर मक्खन है ही नहीं तो फिर भगवान की शरणागति या भक्ति अनेक नामों से जिसे हम पुकारते हैं उसके द्वारा भगवान को और जीव को हम जान सकते हैं ये डिसाइड हुआ और जो कुछ लिखा है वो उसी एक श्री कृष्ण को पाने का उपाय है हमारे समझने में भेद है हम लोग जिस प्रवृत्ति के हैं उसी प्रकार का अर्थ निकालते हैं वेदों से मैंने आपको बताया था एक बार डिटेल में कि उद्धव ने प्रश्न किया था भगवान से ये अनंत मार्ग क्यों बन गए तो भगवान ने कहा था मन माया मोहित दिया पुरुषा पुरुष अर्षभ श्रेयो बदन तने कांतम यथा कर्म यथा रुचि अपनी अपनी रुचि अपने अपने संस्कार अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार वेद बाणी का अर्थ लोगों ने किया और अनेक मार्ग बन गए बनेंगे भगवान ने ये भी डिसाइड कर दिया उद्धव को बक्या हमें कयाग्रहिया एक मार्ग केवल है भक्ति का जिसको हम बार बार कह रहे हैं शरणागति भीख मांगो भगवान से बस केवल मांग लो अरे तुम्हारा वो सर्वस्व है जब संसारी रिश्तेदारों से तुम रो के साथ मांग लेते हो व्या है तुम पति हो आ, तो, तो हमारी सब डिमांड पूरी करो रोटी दाल चावल सब इंतजाम करो अरे कहा से करें कहीं से करो चोरी डकैती करो क्यों ब्याह के जाए देखो हम लोग लड़ जाते हैं अपने पति से अपने बाप से बड़े रोक के साथ हमारे बाप हो तुम्हारी ड्यूटी है पढ़ाओ तुम्हारी प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा है देव नहीं मुकदमा लड़के ले लेंगे तो ऐसे ही भगवान तो हमारा सब कुछ है एक नाता नहीं है संसार में तो एक नाता होता है बाप बाप है पति नहीं बनेगा बेटा बेटा है बाप नहीं बनेगा लेकिन भगवान तो हमारा सर्वस्व है मांग लो तो इस प्रकार भक्ति के द्वारा ज्ञान होता है लेकिन बिना महापुरुष की शरणागति के न तो वेदों का ज्ञान थियरी का होगा और न प्रैक्टिस करते समय हम आगे बढ़ सकेंगे क्योंकि बार बार जब गिरेंगे एक बार टीचर पढ़ा देता है अगर प्राइमरी में किसी बच्चे को तो बस हो गया नहीं नहीं रोज देखना पड़ेगा उसको तैयारी करके आए हो घर से दिखाओ ये गलत है ठीक करो वरना ये स्कूल कॉलेज क्यों हो पुस्तकें तो है सबके पास बीच बीच में जरूरत पड़ती है और अंत में फिर जरूरत पड़ेगी मेन अगर अंत कर्ण शुद्धि हम कर भी लें तो इससे हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि चाहिए शुद्ध नहीं <coughs> उसको दिव्य बनाएगा गुरु उसका दाम नहीं देना है। उसमें हमको कुछ करना धरना नहीं है अपने आप देगा तो महापुरुष के बारे में भी <coughs> आपको बताया गया कि महापुरुषों के पहचानने में बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो मायातीत होकर माया का कार्य करते हैं मैंने उसका भी सब समाधान किया कि भगवान करते हैं और भगवान ही महापुरुष के भीतर बैठकर करते हैं इसलिए महापुरुष कुछ करते ही नहीं उस पर लांछन लगाना अल्पज्ञता है जैसे पुलिस ने गोली चलाया और वो मरा डाकू हमने भी देखा कहा तुमने मर्डर किया मिस्टर फांसी होगी हमने फांसी नहीं होगी दो लाख इनाम मिलेगा इनाम मिलेगा हाँ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था जिंदा या मुर्दा उसको जो लाएगा दो लाख इनाम मिलेगा हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी थी उससे इसलिए हमारा कर्म कर्म ही नहीं है देखिए भगवान और महापुरुष को तो छोड़ दीजिए आप हम साधक अवस्था वालों के विषय में आपको बताते हैं जरा कान खोल के सुनिएगा भगवान ने अर्जुन से कहा कि नाहतो भावो बुद्धि जस्प्यते लोकान नंति न निबध्यते अठारहवें अध्याय का सत्रहवा श्लोक गीता अर्जुन जो कर्म करते समय मैं करता हूं ये बुद्धि न रखे उसकी आसक्ति न हो बुद्धिर जस न लिप्य तो वो हजारों लाखों मर्डर भी कर दे वो भगवान उसको न लिखते हैं और न उसका बंधन या दंड देते हैं ये कर्मयोगी की स्थिति है सिद्ध महापुरुष की कौन कहे भगवान की कौन कहें यद पंकज पराग निषेब तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वीरम चरती मुनयपि न्यापुषा कुत एवं बंधा भागवत दस तैतीस पैतीसवाद श्लोक परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव गुस्से में अरे गधे जो निष्काम करने कर्म करने वाले हैं योगी लोग उन्हीं को कर्म बंधन नहीं होता और जो भगवान के भक्त हो गए उन्हीं को कर्म बंधन नहीं होता देख परीक्षित जैसे बीज होता है ना हाँ, चना गेहूं जब उसको भाड़ में डाल दो और जलकर चबेना बन जाता है फिर वो खेत में डालो उसमें सुपरफास्टेट अमोनियम सल्फेट पोटाश सब खादें डालो पानी दो सनलाइट दो सब बेकार है उसका अंकुर नहीं पैदा होगा भरजिता क्विता अधाना प्रायो भी जाए ने एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए तो फिर भस्म हो गए सब उसकी जो अविद्या है वो भी जो कर्म बंधन कराती है तो भगवान और महापुरुष तो योग माया से वर्क करते हैं इसलिए अपनी पर्सनालिटी में रहते हैं और माया का कर्म करते हैं कि ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है एक जगह विनय पत्रिका में जाकोहरी दृढ़कारी अंग करो जो भगवान का बन गया जिसको भगवान ने अपना लिया साइन कर दिया हाँ, तू मेरा हो गया फिर उसके आचरण को नहीं देखा जाता उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी सुनि सत पंथ डर पांडव पांच बाप से बने पैदा हुए अर्जुन के लड़के कौन अर्जुन किसके लड़के हैं इंद्र के युधिष्ठिर धर्मराज के नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ अलग अलग बाप के और पांचों ने मिलके फिर एक श्रीमती बना ली द्रौपदी ऐसा आचरण संसार में कहीं देखा और अगर कहीं है या हुआ है तो उसको आप क्या कहेंगे अरे जिन राम ने कहा था अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ एक कन्या समचारी भाई छोटे भाई की बहू को जो बीबी बनाने की सोचे उसका मर्डर कर देना चाहिए <laughs> और वही राम कह रहे हैं, भीभीषण से हा अपने रावण की श्रीमती को श्रीमती बना लो तुम बाली की श्रीमती को श्रीमती बना लो सुग्रीव <laughs> अरे छोटे भाई बड़े भाई पांच है ना पांडो एक श्रीमती का मतलब क्या हुआ कि बड़े भाई की बीबी भी है छोटे भाई की भी है वो लेकिन वो महापुरुष हो गया जब तो कुशला चरिते न ऐसा स्वार्थो न विद्यते विपर्जय वर्थो निरहंकारिणाम विभो अस्तु डिटेल में आपको बताया गया है ये सब महापुरुष है और भगवान और महापुरुष माया का कार्य करते हुए माया से परे होते हैं इसलिए इनको पहचानने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए बहुत सोच के समझ के इनके भीतर जो भगवत प्रेम है उसको नोट करना चाहिए और कुछ दिन लगातार सत्संग करने के बाद जब पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी महापुरुष किसे कहते हैं और महापुरुष के संग के द्वारा अनुभव होने लगेगा तब पक्का होगा अगर आप कहें मैं जाता हूं देख पाऊंगा वो महापुरुष है कि नहीं <laughs> जीरो मिलेगा अरे भाई जो ए भी सीधे नहीं जानता वो डिलिट प्रोफेसर का निर्णय कैसे करेगा नॉलेज कहाँ है उसके पास पश्चात आपके सामने एक प्रश्न रखा गया जिन भगवान श्री कृष्ण से हमको भीख मांगना है उनकी पर्सनैलिटी क्या है संक्षेप में पहले भी बताया जा चुका है बदंत तत्व यज्ञान परमात्मे भगवान शब्द थे भागवत एक दो ग्यारह ब्रह्म के भगवान के तीन प्रमुख स्वरूप हैं एक का नाम ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार होता है वो कुछ नहीं करता कुछ करता ही नहीं न अच्छा न बुरा न कृपा न सगुण साकार भगवान होता है देशवा व रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च ण्य को उपनिष् शंकराचार्य ने भी मान लिया मूर्त चै मूर्तम द्रह्मणो रूपे इतनिषद दो दौ भक्त भगवदिष्ट दिविधम <coughs> ब्रह्म अवगम्य दो प्रकार का ब्रह्म का स्वरूप होता है ये तीन जो बताया है भागवत में वो तीसरा है वो भी सगुण साकार ही है परमात्मा का स्वरूप लेकिन श्री कृष्ण ब्रह्म के ही ये दोनों स्वरूप हैं। श्री कृष्ण भगवान है स्वयं भगवान और उनके अंश है बाकी सब अनंत अवतार एक जो बहुधा विभा एक हो करके भी अनंत रूप अवतार ले लेकर आए एक ही अवतार में अनंत रूप धारण करके महाराज किया 16108 हजार श्रीमतियों से विवाह किया अरे अनंत जीवों के अंदर अनंत रूप धारण करके बैठे ही है चैलेंज है वेद का और वेद कहता है अंतस्थम माम परित्यज बहिष्ठम जस्तु सेवते अरे मनुष्यों यहां वहां जहां तहा क्यों भाग रहे हो मैं तो इतना दयालु हूं कि तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे पास में बैठा हूं और हमेशा बैठा रहता हूं चाहे तुम हमसे प्यार करो चाहे गाली दो संसार में अगर कोई किसी का अपमान कर दे तो स्त्री अलग हो जाती है हम जा रहे हैं मायके हमारे ऊपर लांछन लगाया बेटा चला जाता है घर छोड़ के बाप चला जाता है बाबा जी बन जाता है <laughs> भगवान कहते हैं मैं ऐसा बाप नहीं हूं तुम गाली दो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा तुमने गाली दिया तो एक झापड़ लगा दू कम से कम इतना तो करू ना, ना। चाप नोट कर लूंगा शिशुपाल ने भरी सभा में गाली दिया श्री कृष्ण को वो मुस्कुराते रहे सब राजाओं को देखते रहे और सब राजा लोग कहें अरे ये तो भगवान निकल कहते हैं उनको लोग ये सब गाली सुनी जा रहे अगर कमजोर हो तो कम से कम वो भी तो गाली दे संसार में अगर दो आदमी लड़ते हैं तो पहले गाली गलौज होती है तू तू ऐसा ऐसा है ऐसा है तेरी माँ का तेरी बहन का तेरी बेटी का अनेक प्रकार की गाली देते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा तब वो भागता है कमजोर वाला लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे एक गाली दो गाली तीन गाली दस गाली पचास गाली अस्सी गाली निन्यानवे गाली सौ गाली चक्र उठाया और सिर काट दिया राजाओं ने कहा लेकिन ये सिर काटते समय भी मुस्कुराते ही रहे इनको हम लोगो देख रहे हैं आंख से कुछ भाव कुछ बनी नहीं हाँ तो भगवान भीतर बैठे हैं सबके वो कहते हैं कहीं जाओ मत तुम अरे मान लो किसी का पैर खराब है बेचारे का तो मंदिर कैसे जाएगा आ, कौन कहता है तुमको मंदिर जाना कंपलसरी है मैं तो अंदर बैठा हूं मंदिर में जो मूर्ति है और उसमें तुम भगवान सोच रहे हो भावना से मैं तो साक्षात हूँ भावना नहीं करना है पूरा प्रेरक रघु वंश विभूषण उमा दारू जो शित की नाई और सबके अंदर बैठ कर नचा रहे हैं तो दिखाई नहीं पड़ते तो तुमको मंदिरे में कौन दिखाई पड़ते है चारों धाम घूम जाओ कहीं दिखाई पड़े वो तो पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ी थी अरे तो मूर्ति तो इसलिए होती है कि उसमें भावना बनाओ भगवान की और मैं साक्षात बैठा हूं उस पर तुमको विश्वास नहीं क्योंकि तुम नास्तिक हो और ढोंग रचते हो कि हम वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, वेद को मानते हैं शास्त्र को मानते हैं सब धोखा है अगर तुम हमको भीतर मान लेते तो भगवत प्राप्ति हो जाती <laughs> कुछ करना ना पड़ता कोई अपराध करते ही ना अरे अंदर बैठे नोट कर लेंगे देखो यहां आप लोग सब बैठे कोई अपराध नहीं कर रहा है क्योंकि सब देख रहे हैं एक दूसरे को मन से क्या करो बाहर नहीं कर रहा है कोई अगर हम ये पक्का फेत रियलाइज करते वो अंदर बैठे तो कोई गड़बड़ न करते और अहंकार ये हम लोग शास्त्र वेद मानते हैं जी हम भगवान राम को मानते हैं भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और दुर्गा मैया को सब जय बोलते हैं अरे तो सब बाणी से बोलते हैं आप वो भीतर है सो है सर्व व्यापक भी है सर्वथा पाणीपादम सर्भ थो शिशरोखम गीता तेरा तेरा शंकराचार्य ने भी मान लिया जो श्री कृष्ण को प्राकृत देह वाला मानते थे वो भी मान लिए यद्यपि साकारो तथा कदेशी विभा सर्वगता सर्वात्मा तथा सच्चिदानंद ये भगवान श्री कृष्ण जो है ये सच्चिदानंद ब्रह्म है और सब जगह रहते हैं ये निराकार ब्रह्म रहता है जी नहीं, नहीं, साकार राम कृष्ण ये सब जगह रहते हैं तभी तो खंभे से प्रकट हो गए थे नृसिंहावतार सब जगह रहते हैं गंदी जगह में नहीं रहते ऐसा नहीं है कोई गंदी चीज शुद्ध वस्तु को अशुद्ध नहीं कर सकती ये नोट कर लो गंदी वस्तु शुद्ध वस्तु को अशुद्ध नहीं कर सकती शुद्ध वस्तु गंदी वस्तु को शुद्ध कर देती है गंगा जी में एक नदी आई मिल गई वो गंगा जी बन गई गंगा जी नदी नहीं बन गई वो वो अपनी पर्सनैलिटी में है अरे देखो भगवान अंदर बैठे हमारा अंतःकरण वहीं रहता है भगवान के पास बिल्कुल क्योंकि मैं है वहीं पर और मैं के अंदर मन है वो पाप की बात सोच रहा है पाप कर रहा है लेकिन भगवान पर कोई असर नहीं सदा आनंदमय है रबी पावक सुर सर की नहीं सूरज हमेशा शुद्ध है सब गंदगी खींच रहा है वो पाखाने आज का लेकिन वो अशुद्ध नहीं है तो श्री कृष्ण कौन है और वो तो गोलोक में रहते होंगे और अगर अंदर भी रहते हैं या सर्व व्यापक भी है तो वो अपने उस रूप से होंगे जो उनका ब्रह्म का स्वरूप है परमात्मा का स्वरूप है क्योंकि इतना बड़ा शरीर उनका हमारे हृदय में कैसे रहेगा भला <laughs> सब शक्तियां सब गुण होंगे उसमें ठीक है लेकिन शरीर उनका ये जो लंबा चौड़ा है वो तो हमारे हृदय में समाएगा नहीं अरे अवतार लेके आते हैं हाँ ये मान लेंगे अवतार लेके जब आते हैं तब उनका शरीर होता है ठीक है लेकिन एक देक बात बताओ ये श्री कृष्ण किसी को बाप बनाते हैं किसी को मां बनाते हैं किसी को श्रीमती बनाते हैं किसी को बेटा बेटी बनाते हैं ये क्यों ये हमारे गंदे जगत में वो क्यों आते हैं ग्यारह हजार वर्ष राम रहे और एक मजाक बताओ तुलसीदास ने लिखा है कि ग्यारह हजार वर्ष में राम ने क्या किया राम एक तापस तारी <laughs> एक तपस्वी की बीबी का उद्धार किया गौतम की स्त्री का अब वो भी उद्धार क्या कहा हम मान ले किया होगा लेकिन कोई प्रमाण को ही नहीं क्यों इसलिए किस जिस, जिस, जिसको राम ने मारा वो सब राम में समा गए और वो गौतम की स्त्री राम में नहीं समाई वो चली गई अपने पति के पास जब अंगूठे का स्पर्श किया शिला में तो वो स्त्री बनी पहले वाली अहल्या और वो चली गई पति के पास चली गई अब अगर पति गोलोक में गया है साकेत लोक में गया है तो ठीक है हो गया होगा उद्धार अगर पति नहीं गया स्वर्ग लोग है गो लोग तो फिर जहा हो गया होगा वहीं वो भी गई होगी क्यों आते हैं भगवान इसका उत्तर दिया वेदांत ने आप सुन के हंसेंगे लोकवत लीला कई बल्यम दो एक तैतीस जैसे कोई राजा पार्क बनवाता है अपने एन्जॉयमेंट के लिए राजकाज से थक गया परेशान है परिवार में तो चलो भाई पिकनिक बनावे पार्क में घूमे अरे सभी लोग करते हैं राजा महाराजा को छोड़ो आप सभी लोग ऐसा करते हैं घर में जब बहुत बग बग चक चक हुई तो चलो क्लब में चले होटल में चले कहीं चले इंजॉयमेंट के लिए चलो पिक्चर देखा हाँ। भागवत ने भी साइन कर दिया वेदांत पर अरे उन्होंने ही तो भागवत बनाया वेद व्यास ने नवश्य शवस् कारण बिना विनोदम बते दस दो उनतालीस बिनोद के लिए बिनोद के लिए सृष्टि किया बिनोद के लिए अवतार लेके आए बिनोद के लिए इसका मतलब भगवान बिना विनोद के भी रहते होंगे उनको भी टेंशन होता है हम लोग आवारा हो गए इसलिए अरे नहीं जी तो सदा आनंद में रहते हैं वो कृपा करते हैं हमारे ऊपर लेकिन अटैचमेंट नहीं है उनका जैसे हम बच्चों में अटैचमेंट करते हैं अपने आवारा हो गए तो दुखी होते हैं ऐसा लड़का हुआ वैसा हमको बदनाम कर रहा है ऐसी लड़की हुई <laughs> हम लोग घुट घुट के मरते रहते भगवान जो तो सदा आनंद में रहते हैं ते भवस्य कारण और क्या कारण हो सकता है अवतार का नहीं नहीं ये तो बेवकूफ बनाने वाला उत्तर है हम लोग ऐसे बेवकूफ नहीं है और कोई कारण होगा अवतारे हा वाये हाँ अर्जुन से बोले अजोपि सन्नब्याम ईश्वरी स्वामिष्ठा संभवाम्यात्म यदा यदा हि धर्म सेभवती भारत अभ्युथान धर्म से तदात्मन सृजा्य हम परित्राणाय साधुनाम विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथाए संभवाम जुगे जुगे चार छ चार सात चार आठ अर्जुन मेरा जन्म जन्म तो नहीं होना चाहिए लेकिन मैं अपने आप अपना जन्म करता हूं बिना रीजन के लॉजिक कहता है शास्त्र कहता है कारण न बिना कार्यम न कदाचन विद्यते योग सुखोपनिषद एक सैतीस कारण निना कार्यम नो देती आठ एक त्रिपाद विभूत नारायणोपनिषद बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता हा हम संसार में अनुभव करते हैं बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता अरे क्या बात है हस रहे हो कुछ नहीं क्या बकबक करता है कुछ नहीं बिना कारण के कैसे कार्य होगा हसरा कोई बात तो को है अब हम लोग बोल देते हैं नहीं बताने लायक बात है तो, कुछ नहीं ए? अरे हमसे भी कह देते हैं लोग कोई बात आपस में कर रहे हैं ए, क्या बात हो रही भाई कुछ नहीं महाराजी अरे कुछ तो हो रही है नहीं कैसे हो रही है हाँ तो भगवान कहते है हा हा हाँ, बताता बता रहा हूं मैं ऐसा है कि जब बहुत राक्षस हो जाते हैं हमारे मृत्युक में और उनका कोई इलाज मृत्यु लोक वाले नहीं कर पाते तो मैं आता अधर्म हो जाता है बहुत तो मैं आता हूं जब साधुओं पर संतों पर बड़ी विपत्ति आ जाती है तो मैं आता हूं ये तीन रीजन जन्म लेता हूं बहुन में व्यतीतान जन्मान तब चार्जुन अर्जुन मेरे भी अनंत जन्म बीत चुके तेरे भी लेकिन एक अंतर है क्या हम वेद सर्वाणी ने मैं सब अपने जन्मों को जानता हूं और तेरे जन्मों को भी जानता हूं लेकिन तू अपने जन्मों को भी नहीं जानता चार पांच गीता तू तो भगवान का भी जन्म होता है अच्छा तो जात ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है तो भगवान की भी मृत्यु ही होगी फिर तो दो गीता तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नन्म कर कर्मच मे दिव्यम चार मेरे जन्म भी दिव्य है कर्म भी दिव्य है जन्म भी दिव्य है दिव्य जन्म कैसे होगा अरे माँ का शरीर तो माइक है बाप का शरीर माइक है दोनों का रज बीर्ज माइक है उसी से सब बच्चे दुनिया में होते हैं मां के पेट में आते हैं शरीर बनता है हा विचारणीय है अगले प्रवचन में बोलिए लाडली लाल की